सहवीर्यं कर्वा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषा वहै ॐ शान्तिः शान्तिः शांति नमस्ते ऑल ऑफ सभी को स्वागत नमस्ते हाइये ईश्वर की कृपा से ईश्वर के आशीर्वाद से हम वर्ण चरण शिक्षा प्रारंभ कर रहे हैं पिछले पाठ में किसी को यदि कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं यू कैन आस्क किसी को कोई शंका है नहीं आचारी जी इसे को नहीं है, है। चलिए तो पिछले बार ये बताया गया था की वर्ण की उत्पत्ति कैसे होती है वर्ण प्रकट कैसे होता है शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है शब्द प्रकट कैसे होता है अब आगे जो बताया जाएगा की वह शब्द जो प्रकट होता है उसका स्वरूप क्या है जो प्रकट उत्पत्ति का मतलब प्रकट को कि शब्द नित्य तो उस शब्द का स्वरूप कैसा है और उस शब्द को जब हम जानते हैं तो वह शब्द हमको क्या करता है उस शब्द का को जानने से बेनिफिट क्या है कुछ बेनिफिट तो पहले बता दिया था की सर्व वेद पुण्य फला जाने भवती इस शब्द के ज्ञान में अक्षरों के जो समूह है इसके जान करने में सारे वेद के पुण्य के फल की प्राप्ति होती है ये बता दिया गया था अब जो है वेद में क्या है वेद के पुण्य के फल की प्राप्ति होती है तो वेद से क्या हमें मिलता है वेद में वास्तव में जो कुछ भी है वेद में तो विभिन्न विषय है परन्तु सबका उद्देश्य क्या है उस सब में इसमें बताया जाएगा तम ब्रह्म परम पवित्रम गुहाशयम सम्य विप्रा तो चैवा श्रेयसाचाभ्योदय नुषमती महर्षि दयानंद जी ने प्रश्न किया ये जो प्रश्न को अवतरित किया प्रश्न को उतारा है प्रश्न का अवतार किया है कि शब्द का स्वरूप कैसा है और किस फल को प्राप्त करता है करता और किन पुष्पों सेवित है भाव वही है जो मैंने बताया तो यहाँ पर उत्तर में है कि सबसे पहले शब्द का स्वरूप कैसा है तो वैसे शब्दों का स्वरूप बता दिया था पीछे भी अक्षरम नक्षरम अक्षर की परिभाषा करते हुए फिर उनकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं और आगे और उसका विस्तार कर रहे हैं तो बताया कि अक्षर का स्वरूप कैसा है तो सबसे पहला स्वरूप है अक्षरम अक्षर का स्वरूप है अक्षरम मान शब्द का स्वरूप है अक्षरम अक्षरम का अर्थ है न क्षरम इति अक्षरम न प्लस क्षर और एक सूत्र है अष्टाध्याय का न लोपो न लोपो न्याय का सूत्र है आप खोज लीजिएगा देख लीजियेगा कहता है न लोपो नया नया सस्ती विभक्ति एक वचन है नया मन नहीं का जो नकार है उस नकार का लोप होता है नई के नकार के स्थान में लोप आदेश होता है नया क्ति न भी सस्ती व्यक्ति तो न लोपो न का लोप होता है तो यहाँ पर नई के न का लोप हो गया तो न प्लस क्षरम है तो न चला गया बच गया अ नो अ है तो बन गया अक्षरम तो अक्षरम का अर्थ है कि जो कभी नष्ट नहीं होता है उसका नाम अक्षर है शब्द का एक स्वूप हुआ अविनाशी का नाम अक्षर है परमात्मा का स्व भगवान् का स्व अविनाशी है इटल है इरिबल है, है। ऐ परमात्मा का जो शब्द है जो परमात्मा का ज्ञान है व इव है वैसे हि पता चलता है। जो जो नत्य है है इसलिए प्रमात्मा का ज्ञान ज्ञान काम हि शब्द है ज्ञान का अक्षर अक्षर है तो कष्ट नहीता स्या दूसरा स्वरुप अक्षर का बता ब्रह्म दूसरा अक्षर क्या है ब्रह्म हैले शब्द ब्रह्म कहा गया है ब्रह्म किम कहते, हैं? ब्रह्म कहते हैं जो सबसे बड़ा है सबा है बृहत्पातिथि ब्रह्म बे ब्रह्म है बुद्धि समझना है कि शब्द के बा है शब्द के ब्रह्म है जा परमात्मा ब्रह्म है व्रह्म इसी है कि वह सबसे बा है दुन्याहा त दृष्टि हैरी आगे सृष्टि है जा तृष्टि है उससे भी आगे सृष्टि है तो उन सब में परमात्मा व्यापक है बृहद् है आकाशवत् व्यापक हैलि व्रह्म है सब बा है सब महान है तु जमात्मा ब्रह्म है स्वाभाविक हैका ज्ञान जैसे परमात्मा व्यापक है तो स्वाभाविक हैका ज्ञान व्यापक होगा तो तु इले के कि शब्द का स्वरूप क्या है तो पहला स्वरूप स्वरूप है है अक्षरम दूसरा कि वह सबसे बड़ा है की तरह। और फिर बता कि तीसरा स्वरूप बताया अक्षर का शब्द काम परम श्रेष्ठ वह परमात्मा श्रेष्ठ है जैसे ऐसे ही शब्द भी श्रेष्ठ है अर्थात परमात्मा के जो जो गुण है वह सब शब्द के गुण है ये समझ लीजिए वो परमात्मा का ज्ञान जो है तो परमात्मा ब्रह्म है इसलिए शब्द भी ब्रह्म है परमात्मा श्रेष्ठ है इसलिए शब्द भी उनका जो ज्ञान है वह भी श्रेष्ठ है तो परम का मतलब है श्रेष्ठ और फिर पवित्रम ऐसे परमात्मा पवित्र है जिसको वेद में कहा कि स पड़ेगा शुक्रम अकायम अव्रणम स्मारुद्धम शुद्धम माने पवित्रम परमात्मा पवित्र है इसी तरीके से उनका ज्ञान भी पवित्र है तो वह आगे का स्वरूप होगा कि वह पवित्र है फिर आगे बताया गुहाशयम आगे का स्वरूप है अक्षर था कि गुहा में शयम रहने वाला है सोने वाला है विद्यमान है गुहायाम शेतें गुहाशयम गुहा में जो विद्यमान है गुफा में जो विद्यमान है तो गुहा का मतलब है बुद्धि यहां पर गुहा का मतलब है बुद्धि परमात्मा पूरा ब्रह्मांड रूप गुफा में शयन कर रहा इसलिए है इसलिए वह गुहाशय है और यह अक्षर हमारे बुद्धि में शयन कर बुद्धि मे स्थित है गुहाशय है बुद्धि मे स्थित है तो युहाशय बुद्धि मे के स्थित है तो विद्या और सुर शिक्षा है युक् बुद्धि विद्या और सुा जो बुद्धि है उस वि बुद्धि में विराजमान है यह ब्रह्म शब्द ब्रह्म तो यहां पर इस शब्द का स्वरूप बताया अक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम गुहाशयम ये सभी शब्द का विशेषण है अक्षर का विशेषण है तो बता रहे हैं ये सभी द्वितीय विभक्ति है और विप्रा जो है प्रथमा विभक्ति है तो क्रिया है उशंति सम्यक जो है क्रिया विशेषण है तो अर्थ हो जाएगा विप्राह तम अक्षरम परम पवित्रम गुहाशयम ब्रह्मा सम्यक उशंति विप्र का मतलब है विद्वान विप्र का मतलब है ब्राह्मण ब्राह्मण का मतलब होता है जो विद्वान है तो विप्र जो है विद्वान जो है वह विद्वान क्या है उस अविनाशी परम पवित्र विद्या और सुशिक्षा से युक्त जो बुद्धि है उस बुद्धि में स्थित ब्रह्म की सम्यक रूप से उशांति कामना करते हैं वश कांतो कामना करते हैं वश को वह उसका संप्रसारण हो गया उशांति बन गया तो विप्र लोग उस नाश रहित परम पवित्र बुद्धि रूपी विद्या सुशिक्षा से युक्त बुद्धि में स्थित ब्रह्म की कामना करते हैं शब्द ब्रह्म की कामना करते हैं और वह जो ब्रह्म है वह जो शब्द ब्रह्म है सह मने सह जो है शब्द सह मींस सह शब्द वह जो शब्द है परम पवित्र वह श्रेयसा च और अभ्युदयन च दो प्रकार के सुख हैं इस दुनिया में एक सुख है जिसका नाम है श्रेयस दूसरा सुख है जिसका नाम है अभ्युदया श्रेयस और अभ्युदया अभ्युदय जो सुख है उसका मतलब है कि संसार में जितने भी साधन हैं, जितने भी सर्वोत्तम साधन हैं इन सर्वोत्तम साधन से हमें जो सुख मिलता है उसको कहते हैं अभ्युदय सुख और जो श्रेयस जो सुख है वह है पारलौकिक सुख परमात्मा का सुख ईश्वर का सुख जो अमृत जिसको कहते हैं तो यहां शब्द ब्रह्म जो है अभ्युदय सुख और निःश्रेयस सुख मान्य श्रेयस सुख अहलौकिक सुख अभ्युदय का मतलब हुआ अहलौकिक सुख और श्रेयस का मतलब हुआ पारलौकिक सुख परलोक का सुख इन दोनों प्रकार के सुखों के साथ जो है सुखों से पुरुष को जोड़ता है कब जोड़ता है सम्यक प्रयुक्त जब उस ब्रह्म को उस परम पवित्र अविनाशी जो शब्द ब्रह्म है उस ब्रह्म को जब अच्छी प्रकार से प्रयोग किया जाता है सम्यक प्रयुक्त वह शब्द जो है दोनों प्रकार के सुखों से व्यक्ति को जोड़ता है परंतु तभी जोड़ेगा जब उस शब्द को हम अच्छी तरीके से प्रयोग करेंगे लोक व्यवहार में भी लोक व्यवहार में जब हम उस शब्द ब्रह्म का ठीक तरीके से प्रयोग करेंगे तो हमें अभ्युदय सुख से जोड़ेगा और उसी शब्द ब्रह्म को हम ठीक तरीके से प्रयोग जब आध्यात्मिक पक्ष में करेंगे अपने लिए करेंगे अपने आत्मिक उन्नति के लिए करेंगे तो वह जो है श्रेयस निःश्रेयस सुख को देता है इसलिए कह रहे हैं कि सम्यक तरीके से प्रयोग किया हुआ वह शब्द जो है श्रेयस सुख से अर्थात पारलौकिक सुख से और अभ्युदय अलौक सुख से को कार हि पशिश कि हिन्दी बहु अोगी मे तु योगी नहीलि मे तु बुद्धि मे है विद्वता है जो, जो पढा लिखा है महर्ज जो उनकी भावना परमात्मा के के साथ, जो जो उनका और उस के आधार पर जो इन्होंने अर्थ किया बहु अभ्युदयते अभ्युदय तरीके से है अभ्युदय मने शरीर आत्मा और मन तीनो ले लिया इहो शरीर आत्मा और मन और से जो लिया से जो लिया वलिया के वसम्बन्धयो मन्य अभ्युदय का मतलब हुआ के, के लिए आत्मा के लिए मन के लिए जो संबन्धि है उन सब के लिए इस संसार के सब सुख सा कर्त कि विद्या आदि शुभ गुणो योग और मुक्ति सुख का मतलब दो कर कर रहे हैं वो एक तो मो अर्थमी के साथ उसके साथ उसके योग और मुक्ति सुख मनुष्यो युक्ता है विचारे गोगी का शब्द है जना विचारे उत्तम अधिको लाभोगा ह विचार कि हे लाभे विचार लाभ अग्रे चलिए आचार्य जी ये युनकती कौन सा धातु है युज धातु युंगते जैसे था ना आ, हाँ वही है हाँ युज धातु अनेक है युजिर योग्य है यु युज समाधव है, है तो उसके आधार पर आप जो है युनकती युगते युगते आत्मा पद है युनकती पर और कोई प्रश्न है वासुदेव है बोलिए पुरुष शब्द बारे में कुछ बेङ्गे हा पुरुष का मौ शेते पुरुष पुरी में जो रने वा है शरीर मे हत्मा जो प आत्मा के लि आया है हम हि शरीर मे रते है जे ब्रह्माण्ड मे ब्रह्माण्ड में परमात्मा विद्यमान हैलिका परुष है सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात्मा का नी पुरुष हैर शरीर मे निवास कर्ते हैलि हा नूष है स्त्री पो युष क प्रयोग किया है केवल मैन के नी होमे पुरुष शब्द है कु आत्मा को बता रहा है। अर्थात वह पुरुष को आत्मा को जो आत्मा इस परम पवित्र शब्द ब्रह्म की उपासना करता है कामना करता है अच्छी तरीके से उस का मतलब कामना करता है कामना करता है का अर्थ है उपासना करता है तो जो कामना करता है उपासना करता है ऐसे जो पुरुष या स्त्री जो भी आत्म है उसको अच्छी तरीके से प्रयोग किया हा शब्द सुखों से जोर देता है अभ्युदय सुखों से और कोई प्रश्न वासुदेव जी ठीक हो चलिए आगे हो। चले अच्छा जी अब आगे है शब्द का लक्षण शब्द का स्वरूप बता दिया कि भाई ये है अब शब्द का पहचान बता रहे हैं शब्द की परिभाषा बता रहे हैं शब्द का चिन्ह बता रहे हैं शब्द कहते किसे है अब लक्षण शब्द यहां पर आया तो मैं जो है लक्षण के संबंध में हम आपको बता दे ये है हालांकि मीमांसा दर्शन का प्रकरण है परंतु यहां पर वह है कि सब शास्त्रों का एक दूसरे के साथ संबंध होता है इसीलिए हम यहां पर आपको बता रहा है कि मीमांसा दर्शन जो है वाक्यार्थ बोध कराता है मैं जहां तक समझता हूं किसी भी वाक्य का क्या अर्थ है यह विषय है मीमांसा दर्शन का जैसे व्याकरण का विषय है वह शब्द पर चलता है व्याकरण वाक्य पर नहीं चलता है निरुक्त का विषय है अर्थ पर चलता है व्याकरण शब्द की व्याख्या करता है निरुक्त अर्थ की व्याख्या करता है ऐसे ही मीमांसा दर्शन जो है वाक्य की व्याख्या करता है वैसे लोगों में भ्रांति है यह कर्म का विषय है कर्म कंड की कांड की व्याख्या करता है लोगों में यही मेरी दृष्टि में भ्रांति है मैं अपनी बात कह रहा हूं मैंने जो उस पर अध्ययन किया है तो वो तो जैसे अभी मैं आपको पढ़ाता हूं तो पढ़ाते हुए कभी कभी हम आपको आजकल का जो उदाहरण है उस उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता है वो कभी कभी क्योंकि मुझे आजकल के ज्ञान के संबंध में उतना पता नहीं है परंतु यदि कोई भी व्यक्ति होता है व्यक्ति यदि किसी को कुछ समझाने का प्रयास करता है तो उस समय जैसा वातावरण होता है जो कुछ भी हो रहा होता है उसको लेकर लेकने क प्रयास यदि वाक्य यदि कल्पना कजे य राष्ट्रपति ओबामा कयास तो आज से कल्पना कजे हा या पासो से आगे आने वे समयमा यदि जा राजनीति वा जो तो इसका मतलब या नहीं या कि राजनीति पुस्तक हो गई गि जि उद्देश्य लिखता है उस को देखना चाहिए जैसे और किम्पल भगवान कृष्ण की गीता भगवान कृष्ण की गीता वास्तव में मेरी दृष्टि मे मेरे विचार में एक युद्ध की प्रेरणा है जब अर्जुन जी को उनके अंदर कायरता आ गई थी किं कर्तव्य हो गए थे बी हो थे, उस समय उनको उपदेश दिया और केन आत्मा नित्य है शरीर अनित्य है ये तु कर्त ये, को ये कोई गुरु दिखता है कोई न प्रकारे न उद्देश्य था किम युद्ध पुनखे और अपि प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा पूर्ण कि भगवान् कृष्ण जैसे वह युद्ध की प्रेरणा देता है वह कोई वास्तव में उपनिषद की तरह या अन्य जो ग्रंथ है कोई जिस उद्देश्य से लिखा जाता है उस में नहीं गिना जाता है एक अलग चीज है कि वो गीता में आत्म तत्व का विवेचन है गीता में और भी चीज का विवेचन है तो हम उससे वो भी लाभ लेते हैं लेना भी चाहिए तो वो भी लाभ लेते हैं तो एक अलग चीज है परंतु उसका उद्देश्य देखना होता है वक्ता के अभिप्राय को जानने के लिए आकांक्षा योग्यता आसक्ति और तात्पर्य ये समझना चाहिए हम गीता जब पढ़ते हैं गीता में नई नम छिंदी शस्त्राणी नहीं नम धोती पावक न जायते मृत्ये कदाचित इत्यादि जो कुछ भी पढ़ते है तो इससे आनंद की अनुभूति तो करते हैं उपासना करते हैं तो आनंद की अनुभूति तो करते हैं परंतु उस गीता को पढ़ करके हमारे अंदर देश देशभक्ति नहीं आ पाती है जबकि गीता देशभक्ति सिखा रहा है गीता ये सिखा रहा है कि जो तुम्हारा जो शत्रु पक्ष है वह यदि वास्तव में अधर्म का अधर्म शत्रु का सात इता शत्रु जो हमें सताने वाला है वह शत्रु है तो वेद ने कहा है कि वेद भगवान भगव वेद के थे, वेद के प्रकाण्ड महान विद्वान् थे वेद का विद्वान् कृष्ण भगव जगवान् कश्चात् पा हा सम महर्षि दयानन्द भगवान् कृष्ण वेद के विद्वान् थे और जि उद्देश्य गीता का प्रवचन किया उद्देश्य वेद का जो आज्ञा कि हमें अपने शत्रु को वैसे ही मसल डालना चाहिए जैसे कि एक खलियान में बैल जो है एकिहन पर खलियान में पड़े हुए हे होता है धान धन गेहता मसल डालता हैसे हे है अर्जुन मोह मे मत पडो ये चिखरा मारो गाण्डी उ इस तरीके की बात करते हैं लोग से शिक्षा नहीं ले पाते हैं यदि लेते तो आज हिंदू की हिन्दू स्थिति घटती जा रही है मुसलमान बाहे हैलोगो का दोष है, दूसरे काष न अस्तु ऐमांसा दर्शन मीमांसा दर्शन में जो समझाया गया है उस समय कर्म कांड जो प्रचलित था कर्म कांड में ज्यादा लोग लगे हुए थे तो उस कर्म कांड के जो उदाहरण है उस उदाहरण को दे करके उनका तात्पर्य था मीमांसा दर्शन का किसी भी वाक्य का क्या अर्थ है दिया उन्होंने कर्मकांड का उदाहरण इसमें कोई भी संदेह नहीं जैसे भगवान कृष्ण ने दिया अध्यात्मिक अनेक तरीके का उदाहरण दे करके उनको समझाया परंतु वह उसका उद्देश्य युद्ध करवाना था ऐसे ही यहां पर मीमांसा दर्शनकार महर्षि जो जैमिनी है उन्होंने अपने समय में जो प्रचलन था कर्म कांड का यज्ञ इत्यादि का उन सबका उदाहरण दे करके उनका उद्देश्य था कि किसी भी वाक्य का क्या अर्थ हो सकता है भावना से दिया भावनाीमांसा दर्शन आपको, आपको इससे बहुत अधिक लाभ वाक्य बोलते बोते वाक्य का अर्थ कहां से कर्तु कामो या कास्त्रि उमांसा दर्शन है लक्षण तीन प्रकार का होता है, एक लक्षण होता है जो स्वरूप लक्षण होता है दूसरा जो लक्षण है जो वित्पत्ति लक्षण होता है और तीसरा जो लक्षण होता है वह तटस्थ लक्षण होता है तो अभी जो शब्द का लक्षण बताया जा रहा है स्वरूप लक्षण बताया जा रहा है पीछे जो अक्षरम के माध्यम से स्वरूप का जो लक्षण बताया गया कि नक्षरतिथि अक्षरम या अस्ती व्यापनोति अक्षरम वह उसका जो है वित्पत्ति लक्षण है या शब्दयति प्रकाशयति शब्द यती, प्रकाश यती, जो प्रकाशित करने वाला प्रकट करने वाला है भावों को वह भावान सकल भावान शब्द यती, प्रकाश यती, यासा शब्दा, ये प्रकाश ये सा शब्द ये व्यपत्ति लक्षण है और तटस्थ जो लक्षण होता है वह तटस्थ लक्षण होता है कि स्वरूप लक्षण में से ही एक ऐसे शब्दों को ग्रहण करता है जिससे की जो वह कहना चाहता है वह पूरी चीज उसमें आ जाता है जैसे कि आप महाभार जब पढ़ेंगे महावाष्य में आया है कि व्याकरण किसे कहते हैं तो व्याकरण का व्यत्पत्ति लक्षण तो कहते हैं कि व्याकरा वैदिका शब्द अन व्याकरण ये तो व्यत्पत्ति लक्षण हो गया और स्वरूप लक्षण उन्होंने कहा कि लक्षण और जो लक्ष्य है इसी का नाम व्याकरण है अर्थात सूत्र और उदाहरण व्याकरण में एक सूत्र होता है फॉर्मूला होता है और फिर शब्द होता है उसकी व्याख्या करता है उसके सिद्धि करता है सूत्र और तो कह दिया कि लक्षण और जो लक्ष्य है वह जो है व्याकरण है ऐसा कह दिया फिर आगे कहते हैं मैंने सूत्र और जो लक्षण माने सूत्र तो सूत्र और जो उदाहरण है तो वही व्याकरण है और ऐसा भी कह दिया कि सूत्र में वह सूत्र ही व्याकरण है तो ऐसे ही यहां पर शब्द का जो लक्षण है वह स्वरूप लक्षण है ये सोत्रोपलबि बुद्धि निर्गा्य प्रयोगेना भी ज्वलित आकाश देश शब्द बताते हैं कि महावास्य का ही है ये ये शब्द किसका नाम है तो पहला बताया? कानों से ोत्रोपलब्धि प्राप्ति जिसकी जित्रोपलब्धि अस्म हैको काने बाह बुद्धि निर्ग्राह्य बुद्ध्या निर्ग्राह्य बुद्धि निर्ग्राह्यू तृतीय तत्पुरुष मास दूसरा शब्द का लक्षण बताया कि बुद्धि के द्वारा जो ग्राह्य है निर्मने निरंतर बुद्धि के द्वारा जो निरंतर ग्राह्य है ग्रहण करने योग्य है बुद्धि जिसको ग्रहण करता है उसका नाम शब्द है और आगे कहा के प्रयोगणा अभिज्वलित आगे स्वरूप लक्षण कर रहे हैं कि प्रयोग से जो अभिजो अभिज्वलित है प्रयोग से जिसका प्रकाश होता है प्रयोग माने उच्चारण कोई प्रयोग हम उच्चार यही हुआ प्रयोग करना शब्दों का प्रयोग करना मतलब क्या हुआ उच्चारण करना तो प्रयोग है ना माने उच्चारण ना उच्चारण करने से जो अभिज्वलित होता है प्रकट होता है प्रकाशित होता है उसका नाम शब्द है बोलते आकाश देश आकाश देश जिसका देश जिसका स्थान जिसका निवास स्थान आकाश है पेश है उसका नाम शब्द है तो ये पूरा स्रोत्रोपलब्धि इत्यादि जो है इसका नाम जो है ये पूर्व स्रोत्रोपलब्धि बुद्धि निर्वाह्य प्रयोगेण अभिज्वलित आकाश देश ये सब जो है इसका स्वरूप लक्षण है और वित्पत्ति लक्षण तो हो ही गया और तटस्थ लक्षणीमे शब्दो का चिज्योमे कोसा शब्द बता स्रोत्र उपलब्धि है दूसरा बुद्धि निर्वाह्य तीसरा प्रयोगेन अभिज्वलिता हैर चौथा आकाश वैसा शब्द है तो इसमें से आप इस पर विचार कीजिएगा कि कौन सा ऐसा शब्द लिया जाए अगले सप्ताह इस पर हम जो है चर्चा करेंगे कौन सा ऐसा इसमें से शब्द लें जो की शब्द की पूरी पूरी व्याख्या कर दे कि उसको कोई खंडित भी न किया कर सके क्योंकि यहाँ पर शब्द का मतलब शब्द का मतलब नहीं हो गया। शब्द का मो प्रकाशित होता है, जो हमें कोई भाव जो प्रकट किया शब्द का यी जा रही है स्रोत्रोपलब्धि लेगे तो, तो चिडिया का भी शब्द होने लग जाएगा। वह अलग तरीके का है और हम जो डम डम डम डम डम डम हाथ से या कुछ पीटते हैं वो भी होने लग जाएगा तो इन सभी को विचारते हुए हमारे सामने स्रोत दी है दूसरा बुद्धि निग्राहता है चौथा आकाश जैसा शब्द है इसमें से कोई एक शब्द चयन कीजिए कि जिस पर कोई अंगुली न उठा सके तो वह तटस्थ लक्षण हो जाएगा तो इतना ही हम पाठ विराम करते हैं आज इतना ही पाठ इससे आगे अभी अनंत जी से बहुत दिन अष्टाध्याय मे सुना नहीं हूं, तो अनंत जी से मनूगा औरगो से भवेदन है कुकि हे सीना चे प्रेरणा ली चा किन्तु जी भी इन्जीनियर है ये भी अपि नौकरी कर्ते है इ बे है एक युवक है ये सभी काम को करते हुए अष्टाध्याय भी याद कर रहे हैं जो ऋषियों का सिद्धांत है एक तो वैसे ही पढ़ लिया बिना अष्टाध्याय याद किए पढ़ लिया वो एक अलग चीज है परंतु ऋषियों की जो परम्परा है जैसे कि उसी परम्परा में हम भी है हमने भी अष्टाध्याय याद किया है धातु पाठ याद किया है इत्यादि सब याद किया है पंचोपदेश कहते हैं महर्षि पानिनी जी का, का अष्टाध्याय धातु पाठ उदि कोष गण पाठलिंग अनुशासन पांच जो व्यक्ति याद कर लेगा और फिर जो ऋषियों की जो पद्धति है उसके आधार पर पढ़ेगा तो मंद से मंद व्यक्ति भी पांच साल में व्याकरण का धुरंधर विद्वान बन जाएगा मंद से मंद व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति तो अढ़ाई तीन साल में बन जाता है न्तु मंद से मन्द व्यक्ति जो है वह साल में बुद्धि मतलब बन जाता है यदि हर दिन पढ़ता है तो और यदि इस तरीके का नहीं करता है जिन्दीभर सिद्धान्त सारते र जे बुद्धि का विलासता है बुद्धि का विलासे परन्तु विवान् न सकता ए पक् कि वो कभी लघु शब्द इंदु शेखर में जाएगा कभी परम लघु मंजूषा में जाएगा कभी उसमें जाएगा कभी उसमें जाएगा और बस वहीं का वहीं रहेगा वैसे व्याख्यान कराओ उससे तो बहुत लंबे चौड़े व्याख्यान कर देगा व्याकरण के ऊपर परंतु वास्तव में वो आ नहीं रहा होता है इसलिए अष्टाध्याय ही एक ऐसी पद्धति है जिस पद्धति के माध्यम से हम यदि पढ़ें तो सिद्धान्त कौमी तो ऐसा जि हाथ मे पूल को उ बी बी फक्किकाये हो या को भी चि वष्टाध्याय क्रम से पढना इश्वास दिलाता ह काचकावृत्ति और महाभाष्य तु बहु दूर की बा है परन्तु केवल मात्र प्रथमा वृत्ति पढ लिया ज सिद्धान्त अगा सकता वी ल सकता मे पढा सिद्धान्त प्रथमा वृत्ति पढने व्यक्ति सिद्धान्त पचत्तर अस्ति प्रतिशत करस हैरका वृत्ति पढ लिया उद्धान्त तो अशु तो हम सभी को आ, ये प्रेरणा लेनी चाहिए इससे कि हम भी यदि हो सके तो धीरे धीरे धीरे धीरे क्योंकि गाड़ी तो धीरे धीरे चलती है तो याद करें तो और आनंद आएगा अश् तो अभी हम अनंत जी से अष्टाध्याय सुनेंगे अनंत जी अष्टाध्याय सुनाइये पहले मैं इसको बंद कर दू